विशेषाणाम कि लक्षण विशेषण पदार्थ का क्या लक्षण है नित्य द्रव्यो व्यावर्त विशेषा नित्य द्रव्य में रहने वाले और नित्य द्रव्यों को परस्पर एक दूसरे से अलग रखने वाले जो व्यावर्तक मैंने अलग रखने वाले उनको कहते हैं विशेष नाम से। एक पदार्थ जिनने कल्पना की है वैशेषिक दर्शन इसलिए नाम है विशेषण पदार्थ देनदार है ये जिन्होंने दिया है इस संसार को दर्शन शास्त्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात ने कहा कि प्रणय काल में परमाणु अलग अलग क्यों रहते हैं बाद में ईश्वर का संकल्प से कैसे जाते हैं फिर अलग कैसे हो जाते हैं इनके पीछे कुछ तो मानना पड़ेगा आकाश काल दिग्ग आपका मन ये सब व्यापक व्यापक आपने कह दिया है ये क्यों एकदम से छिपक नहीं जाते हैं सब व्यापक है सब नित्य है तो फिर कैसे चलेगा गाड़ी तो इन सबका बीच में एक विशेष नाम का बीच इसे परत बना हुआ है पर्दा साहब बना हुआ है जो इनके एक दूसरे से अलग भी रख रहा है और उनके व्यापकत्व को भंग भी नहीं करता है कल्पना मात्र असंभव है कल्पना है उनकी मान लिया इस पदार्थ को जो परमाणुओं को अलग कर रहा है परमाणुओं तो को जो अलग करने में मान भी जल, मान लिया जाए लेकिन आकाश और आत्मा को अलग कर दो बीच में मान लिया फिर आकाशकृ कैसे रह जाएंगे आत्मा व्यापक जहां विशेष आत्मा या नहीं विशेष है ना बीच आपने कह दिया ना मैंने ये आत्मा हो गया या आकाश हो गया बीच में विशेष मान लिया आपने ठीक है जहां विशेष है ये जो विशेषावचिन विशे तो में आत्मा या नहीं।, नहीं एक व्यापक खत्म यदि है एक फिर तो विशेष कहाँ रह गया इसे कल्पना है मान लिया गया इनको अलग अलग पैसे किया कुछ ने पूछा तो कहते विशेष नाम मान विशे लो कोई जा जा जा। जा। जा। दिमाग लगाते रहो इसी लोग बड़े समझदार लोग है जा जा जा दिमाग खाए ना उसको एक चीज देखते हैं एक कल्पना और ले लेते इसी कल्पना तो उलझे रहो फिर तो ब्रह्म ज्ञान चाहता नहीं तो क्या करेगा आप ये ऋषियों ने सब इसलिए ही दिया जो ज्यादा अपने आपको बुद्धिमान मानते हैं ना उनको एक, एक मसाला पकड़ा दिया न्याय वैसे निमांसा कोई निमांसा लेके नाचे जा रहा है कोई योग को लेके पकड़ा है कोई सांख्य को पकड़ रखा है कोई तंत्र को कोई शक्ति को कोई शिव को कोई विष्णु को पकड़े रह गए सब खिलौना पकड़ा भी है और अपना अपना दर्शन लिए नाच नहीं अरे छोड़ो ये सब अपने स्वरूप में जाओ तो कोई जाने को तैयार नहीं विशेष नाग पदार्थ कणाद महर्षि की विशिष्ट कल्पना है इन्होंने कहा नित्य द्रव्यो में रहता है और रहते हुए इनको आपस में एक दूसरे से अलग भी कर देता है रहता कि है किस समय से संवाय समय से इसलिए कह दिया उन्हीं में रह जाता है आत्मा में ही रहता है कह दिया क्या करें? अब कहा रहता है कहते इन दोनों से अलग नहीं है ये, अलग है भी नहीं भी इनमें ही रहता भी है मैंने अलग नहीं है अलग नहीं तो आत्मा ही है कि नहीं नहीं पृथक पदार्थ भी है वो है तो पृथक पदार। पदार्थ पृथक पदार्थ होता तो भी उससे अलग नहीं रहता उसे समय से जैसे द्रव्य गुण है जो को पृथक पदार्थ माना गुण कहा रहेगा द्रव्य में रहेगा द्रव्य के छोड़कर गुण केवल तो मिलेगा ही नहीं उसी प्रयोग का नीति द्रव्य में विशेषमा को पदार्थ रहेगा वो उससे अलग है भी इन प्रत उसके अस्तित्व प्राप्त नहीं होने वाला उसमें रह करके आकाश में भी रह रहा है आत्मा में भी रह रहा है और दोनों में रहते हुए दोनों को अलग भी कर दे रहा है ऐसे विषण विचित्र वस्तु पदार्थ है जिसका नाम मैंने रख दिया विशेष देखिए कारते हैं घटतवा नित्य द्रव्यवृत्ति लक्षण कर व्यावर्तकत्म विशेषण लक्षण ये अलग कर घट तो भी क्या करता है घट को पट कर दे रहा है जितने भी जातियां हैं व्यावर्तक होते ही हैं इसे घटत आदि जाती रूप में सामान्य रूप पदार्थिप निवारण करने के लिए नित्य द्रव्य वृत्त कर दिया तो भी आप जाति में चला जाएगा मनस्व जाति में चला जाएगा क्योंकि नित्य द्रव्य में रहने वाली जातियां हैं वो चलो घटतवादी में नहीं जाएगा नित्य में रहने वाले जातियां हैं इनमें नहीं जाएगा लेकिन जो नित्य द्रव्य में ही रहने वाली और नीति द्रव्यों को परसर्तन करने वाली जातियां आत्म जाति है मनस्व जाती है उनमें अति हो जाएगा तरह क्या कहना पड़ेगा उन दोनों से भिन्न कह अति अतिवृत्त हो आतत्व भिन्नव्य सती नित्य त्रवृत्ति सती व्यावृत विशेष से ये विशेष लक्षण है अब आमवाय से कि लक्षण समवाय न उपदार क्या लक्षण है नित्य संबंध समवायवाय इसे कहते हैं नित्य संबंध तम समवायश संबंध कितने कुल मिलाकर के? मुख्य संबंध पूछना जो आप सब जानते हैं कौन कौन संवाय संबंध संयोग संबंध समय समय संबंध थोड़े उसमें समय संवाय तो रह गया उसमें हो गए संबंध थोड़ी सन्निकर्ष है वो वस्तुओं के संबंध की बात कर रहा हूं हाँ ताजा के सम्बन्ध और समय संयोग ताजा के तीन हो गया और तो था कौन स्वरूप संबंध चार ये यही प्रमुख बाकी आनंद संबंध कल्पना अनियोता संबंध प्रतियोगिता संबंध दुनिया और संबंध विषयता संबंध विषयता संबंध दुनिया और संबंध हर चीज को एक संबंध बना सकते हैं तो तो है। लेकिन चार मानी जाती है इनमें से अनित्य कौन से कौन से संयोग संबंध अनित समय का अनित्य संबंध बोल ही रहे समय को गिना रहा है अन्य अनित्य में बताओ लक्षण ही बोल रहा है <starters> नित्य अनित्य <Sidha> कैसे हो गया संयोग संबंध अनित्य होता है ना और बाकी कोई भी संबंध अनित्य नहीं होता तीनों के तीनों नित्य संबंध भी नित्य स्वर्व संबंध भी नित्य समय संबंध भी नित्य उनमें सब अति व्याप्ति हो जाएगा कहेंगे अब देखिए नित्य संबंध है समवाया उसके बाद आता है प्रकार रहता है समय संबंध अयुक्त सिद्ध वृत्ति ही आयुत सिद्ध किसको कहेंगे सिद्ध सिद्ध तो सिद्ध होते हैं है ना? दो सिद्ध है तो युत सिद्ध दो नहीं है तो आयुत, कहते दो को अयुद्ध युद्ध का तो दो नुग्म ऐसा योगी कर्त नहीं है इनका पारिभाषिक लेना था, ये नया एक होंगे वैशिष्य होगा अपनी एक पारिभाषिक संज्ञा गुन ऐसे गुण का गुण्य तेज गुण ऐसा करो वे क्या अजय गुण वाले करने वालों ने वहां तो उनकी तो अलग अर्थ हो गया एक तो रूप रसगंध गुण है गुण का लक्षण आपने किया ना करो नीति लक्षण कर दिया आपने इनका गुण का लक्षण अलग है इसलिए गणित में जाओ गुण तो गुण भाग करो बोलते गुण करो भाग करो वहां गुण अलग अर्थ हो गया इसलिए कई शब्द ऐसे होते हैं जहाँ प्रयोग कर रहे हैं उस दर्शन का उस शास्त्र के आधार पर अर्थ लेना पड़ता है पर सर्वत्र जो है ना यौगिक अर्थ घटते नहीं है जहां घट जाते वहां घटवा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर जो तो योगिक अर्थ आप नहीं ले सकते पारिभाषिक लक्षण है जिसको आगे बता रहे देखे एकम्ब अविन अवस्तम अपराश्रतम एवाविष्टे तावयुत सिद्ध हो उनको अयु सिद्ध कहा जाता है उन दो वस्तुओं को देख अयुत मन युत नहीं दो नहीं उल्टा निकल रहा और ये नहीं दो हैं बोल रहे दो है दो। तो जिन दोनों का गा जाएगा, ये योर, दो योर मध्ये। जिन दो के बीच में एकम एकम कार्यम घवस्था में रह रहा है कब तक जब तक दूसरा अपर कारण में आश्रित होकर बना रहता है ऐसे जो दो वस्तु है उनको करते है। जैसे घट आदि जब तक विनाश को प्राप्त न हुई अवस्था में है तब तक, तक वे अपने कारण कपाल आदि में आश्रित होकर के बने हुए रहते हैं जब तक घट का नाश नहीं हुआ है तब तक घटका तो रहता है कपाल में रहगा वही कहते एकम अविनिश अवस्थम एक और कार्य घटा दी वह अपनी विनाश न हुए अवस्था में रह रहा है तो कहा रहता है अपना वो दूसरे कारण में आश्रित होकर के ही अवतिष अवसित रहते हैं ऐसे जो दो आश्रय आश्रित भाव से रहने वाले जो दो पदार्थ है ऐसे दो को ही हम क्या कहेंगे अविष्ट ऐसे जुड़वे जुड़वे कितने जोड़ी है आपके पास पांच जोड़ी है हमारे ऐसे जो जोड़ी कितने हैं पांच कौन है वो यथा अवय अवन पहला गुण गुणिन क्रिया क्रियावंत तीसरा जाति व्यक्ति विशेष जाति व्यक्ति चौथा विशेष द्रव्य पांच पांच जोड़े यहां अवय और अवैवी कपाल और घट के बीच में दृष्टांत स्पष्ट है गुण गुणी रूप और घट रूप रस आदि जो है उनका अपने अपने द्रव्य सम्वाणूता जो गुणी है जो द्रव्य है उनके साथ संवाद क्रियावन धावन पुरुषारूपी क्रिया और आश्रय इन दोनों के बीच में समवाद संवाय। जाति व्यक्ति घटो जाति और व्यक्ति भूता घट घटो जाति और घट इन दोनों के बीच में क्या है कथे वहां भी समवाद समझो विशेष नित्य द्रव्य चो और अभी अभी जो पड़ा अपने विशेषणाव और अर्वचि परमाणुवादी नीति द्रव्य में रह रहा है वहां जोड़ी भी बीच में उन दो जोड़ियों को आकर्षित कहा जाएगा उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका नाम समवाय संबंध है पद कृतिकारे हैं नित्यहम कहा इतना लक्षण कर दो नित्यत्वा, नित्यत्वा, नित्यत्व नित्यत्व जहां जाए उसका नाम समाय संबंध अरे नित्यत्व तो फिर आकाश में भी काल में भी भी है आका में भी है निवारण संबंधी क्या लक्षण लक्षण कहोगे, होगा, संबंध इति, कर दो संबंधतम कह संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगा संयोग आदि में संयोग संबंध आदि में अतिव्याप्ति होगा तिवार क्या नित्य संबंधो समवायो जब तो नित्य संबंध में सम्वाय कहा जाते हैं तो स्वरूप संबंध में लक्षण चला तो जाएगा सहयोग नहीं है लेकिन स्वरूप संबंध में गया। क्या कहना पड़ेगा स्वरूप संबंध वारणाया बोध्यम तो क्या कहें स्वरूप ताजात्य भिन्न पे सती नित्य संबंध तम स्वरूप संबंध और ताजात संबंध से भिन्न जो नित्य संबंध कहा जाए उसी का नाम संबंध के बारे में संक्षेप में हो गया। यदि भी का मामला बहुत गहरी मामला है बहुत शास्त्रार्थ है कि भूतल आदि को त्याग करके घट आदि विद्यमान रहते हैं सिर्फ भूतल और घट के बीच में आप समवा संबंध नहीं मान सकते भूतल और समवाय के बीच में क्या रहेगा संयोग संबंध रहता है भूतल और घट के बीच में संयोग संबंध मान लिया संवाय नहीं रह सकता वहां <ién रह> क्यों क्यों <गेओं> जब तक घट नष्ट नहीं होगा तब तक घट भूतल में आश्रत रहेगा कोई जरूरी है क्या जब तक घट नष्ट ना हो तब तक घट भूतल में आश्रत रहेगा तो ये कोई जरूरी है नहीं अवश्य भागनी नहीं दिख रही है इसलिए यहां संयोग संबंध माना जाता है समवाय नहीं माना जाता कहीं भूतल को त्याग करके अन्यत्र गठ को ले जाते हो और को स्थापना कर देते हैं हो है भूतल उठा पर रख दिया आठ तो लकड़ी का पीठ बना दिया उस पर पूजा के दिया भूतल में था भूतल छाट के वहां रख दिया और वहां अवतिष्ट हो गया कि नहीं इसको त्याग करके रह गया बिना विनाश हुई इसलिए भूतल को उस गट के साथ में समवा संबंध नहीं माना जा सकता इस प्रकार से काफी विचार इसमें होता है का? में विनाश अविश्य होते हुए जो हो, जो अवस्थित रहता हो, तब भी जिसमें आश्रित रह रहा है वह कारण ही होना चाहिए समय कारण भी हो सकता है, नेत्र तो नहीं होगा यदि समय कारण करके आप ले लोग गड़बड़ी -गड़ होगी नित्य द्रव्य और विशेष विचेष समय कारण भाव तो है नहीं है वह आत्मा आदि में पैदा तो हुआ ही नहीं है इसीलिए यहां इनके यहां बहुत सारी समस्या आ जाती है अवयव अवभाव में समय संबंध में वह समय कांड ले सकते हो गुण और द्रव्य के बीच में समय संबंध ले सकते हो वहां भी आप समय कांड ले सकते हो और आपके क्रिया क्रियावंत में भी आप जो है ले सकते हैं कार्य भाव समवाय कांड ले सकते हो इन जाति व्यक्ति में कोई संभव नहीं समय कांड क्योंकि जाति भी नित्य उत्पन्न तो होता नहीं समय कारण कैसे होगा उसका अधिष्ठान तीन में अपराध अपराश्रितम शब्द से जो कारण ले रहे हो वह समय कारण ले सकते हो है ना लेकिन बाकी दो में कार्य का ही नहीं वहां और कारण शब्द ही नहीं ले सकते आश्रितम से या नहीं जब सामान्य जिस, जिस द्रव्य में घटत तो आश्रित घट में लेकिन घट बने ही पैदा हो गए घटत तो पैदा नहीं हुआ है ना जब नित्य द्रह आत्मा विशेष रहता है लेकिन आत्मा भले नित्य है विशेष भी नित्य है अरे विशेष आत्मा तो हुआ नहीं तो समय कारण कैसे होगा विशेष का जाति का समय कारण घटा दी नहीं है घटतियों का समय कारण घटा दी नहीं है विशेष का भी समय कारण जो है आत्मादी नहीं है फिर भी इंद्र कुछ समय समझ माना जाएगा वहां तो कारण थे उनका कार्यकार गया सब तो ठीक बन रहा है इन दोनों के पीछे बिना संवाय भाव करते समय कार्य का अब यहां इसके खंडन नहीं कर रहे इसे खंडन करेंगे जब चित्त सुखी पड़ेंगे जब चित दुखी करेंगे ना वहां तब पता चले गए सब कितने दुखी किए थे कितना दिमाग लगाना पड़ता है इसमें शुरू में आपका विचार ही नहीं आते जब तक नहीं बताएंगे सब बातें आपको समझ भी नहीं आती है बोलभ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कार्य कारण के भाव का बीच में समय संबंध संवेता कार्य में उत्पाद तत्व समय कारण भाई जिससे समवाय सम्बन्ध से पैदा हुआ वो समय कारण है ठीक है और जहां जो समय सम्बन्ध से पैदा नहीं हो रहा वहां बीच समय संबंध मानते ही क्यों हो प्रश्न पूछेंगे ना अब जाति घट में समय समझे पहला नहीं हो रही है वहां क्यों समय समझ मान रहे हो फिर विशेष आत्मा में समय समझे पहला नहीं होता तो समय समझ क्यों मान रहे हो इसके इसके जवाब उनके पास नहीं कोई जवाब कहते हमार ऋषियों ने कहुति सिद्ध है इनके पीछे समय है वो हमने रट लिया मान लिया छुट्टी पाई इसे इनकी खंडन हो जाती है वादे वेदांत इतने नित्य पदार्थों को लेकर विभाव बनेगा ही नहीं एक ही आत्मा बाकी सब बनेगा चलिए प्रागभाव से किम लक्षण अभाव चार प्रकार के पर विचार कर रहे हैं समाप्ति की ओर जा रहे हैं ग्रंथ तो प्राग भाव से किम लक्षण प्राग भाव का क्या लक्षण अनादिशांत प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वम कागज अनादि हो लेकिन जिसका अंत हो जावे उस अभाव का नाम प्रागभाव है जो घटाभाव आप मृतिका में देख रहे हैं या कपाल में देख रहे हैं उस अभाव का नाम प्राग भाव है क्योंकि वह उस मृतिका में घट अनाविकाल से नहीं है और अब वह पैदा हो जाएगा पैदा होती घट का जो अभाव मृतिका में देख रहे थे वह भाव नष्ट हो जाएगा इसलिए इसका नाम प्राग उत्पत्ति से पूर्व में रहने वाला होने इसका नाम प्राग उत्पत्ति है पूर्व उत्पत्त प्राग यु अभाव दृश्य समवाय कारण स अभाव प्राग भाव समवाय कारण में उत्पत्ति के पूर्व में जिस प्रतियोगी का आप अभाव देख रहे हैं उस प्रतियोगी के अभाव को प्राग भाव कहा जाएगा देखिए का प्राग भाव लक्ष्य अनाद घटा निवारण प्रथम दलम इतना है शांता शांत प्राग भाव जो अंत सही है जो विनाशी है उसका नाम प्रागभाव है ऐसा लक्षण कर घटाधि भी विनाशी उनमें लक्षण चला जाएगा ठीक है फिर अनाधिकतम इतना लक्षण कर जो अनादि घटादि तो नहीं घटा तो साधी है, उत्पन्न हुए हैं घटाधि सादी वस्तुओं ने उसमें अत्यति तो निवारण जाएगा अनाधिकतम कहने से तो कहते फिर इतना लक्षण कर दीजिए अद्व्याति निवृत्त हो ही गया दोष खतन तो लक्षण उतना ही रहने दो अनादित परमाणु में नहीं, द्वितीय दल परमाणु कैसा है अनादि अनादिना और कभी नष्ट होता नहीं लेकिन इसे क्या कह तो शांत कह दोगे उसमें तो उसमें अत्यप्ति निक्रे उभय दल की अपेक्षा है अनादित सती शांत प्रागवा पुनः प्रागवास्विन काले अस्ती पुनः एक विचार उठ रहा है यहां ये प्राग नाम का वस्तु जो आपने मान लिया वो किस काल में रहता है अपने कारण में उत्पत्ति रिधि उत्पत्ति से पहले रहता है उत्पत्ति से पहले रहेगा कहा रहता है उत्पत्ति से पहले और किसकी उत्पत्ति से पहले किसकी उत्पत्ति से पहले कहा रहता है तो बात बताना जरूरी है आपने उत्पत्ति से पहले किसकी उत्पत्ति से पहले कार्यक्रमण की उत्पत्ति से पहले बताओ नहीं नहीं फिर आपको पड़ेगा कार्य पहले स्पष्ट कर देता कार्य से उत्पत्ति पूर्व का कारण पड़ेगा ना वही स्पष्ट कर देगा कार्य से उत्पत्ति अपरातियोगी संवाय कारणे वर्त कार्य की उत्पत्ति से पहले स्व का प्रतियोगी स्व कौन है प्रागभाव स्व से लेना हमेशा जो जो होता है यहां पर क्या है घटक प्राग भाव घटक प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है घट यश्य भाव सब प्रतियोगी जिसके भाव ले रहे हो तो प्रतियोगी कहेंगे आप किसके प्राग भाव ले रहे हो घट का प्राग भाव ले रहे हो इसे घटक प्रागवाव का प्रतियोगी कौन है घट स्व हो गया घट प्रागभाव उसका प्रतियोगी कौन हो गया घट उस प्रतियोगी बुदा घट का स्वायिक कारण कौन है कपाल उस कपाल में ही उस घट रूपाकारी का उत्पत्ति होने से पहले घट का प्रागव रहता है कि समझ रहेगा स्वरूप संबंध से अधिकरण में वस्तु अभाव रहेगा हम घट की समय से रह रहे नहीं पूछ रहे घट रहेगा कपाल में संवाय संबंध से घट का प्राग अभाव रहेगा कपाल में स्वरूप संबंध से हम अभाव को देख रहे हैं ना इस समय कि घट को देख रहे हैं अरे तो पहला ही नहीं हुआ ना घट घट के उत्पत्ति से पहले में घट का प्राग भाव को देख रहा हूं उसके समवाय का कपाल में वो किसम से रह रहा पूछा तो स्वरूप संबंध ही कहना होगा वर्तते वर्त स्व प्रत्येक समवायि स्वरूपन कार्य से घटस उत्पत्तिवायकारद्वस प्रध्वस प्रध्वसा भावे साधि प्रध्वसात प्रध्वंस उत्पत्तिपत्ति के अंदर रहता है कहा रहता है प्रध्वंस का अभाव कहां रहेगा तारी में रहेगा देखिए आदि प्रकृतिकार क्या कहते हैं घटारी वाराण अनंत साधु तम प्रध्वंसभा लक्षण कर दो साधित्व इतना लक्षण कर दीजिए जो शादी है वो प्रध्वंस भाव है तो चला जाएगा घटारी में ये भी शादी है अगर अनंत है जो अंतरहित है और गटाजी कैसे हैं अंत वाले हैं इसमें अति व्यापति निवृत्त हो गया तब इतना लक्षण कीजिए अनंत लक्षण आत्मा जी वारना है। आत्मा आकाश काल सब कैसे ना? भी रही थे। अनंत भी अनंत का मत संख्या बहुत अनंत ऐसा नहीं है अंताभाव नाशा भाव ये अन्य जो है मृत्यु नित्यत्व एकगा आत्मा जी भी चला जाएगा इसलिए क्या कहना पड़ा साधु भी कह दो तो सादित्व सती अनंतत्व प्रध्वंसा भाव से रक्षण ये बात। गया कार्य से उत्पत्ति अनंतरम स्व प्रति समवा कारण क्या है कार्य की उत्पत्ति के पहले वो था और एक कार्य की उत्पत्ति के बाद रहेगा कार्य से उत्पत्ति अनंतरम कार्यविध घटादियों का उत्पत्ति के अन्तर स्व हो गया प्रध्वंसा भाव घट प्रध्वंसा भाव क्या स्व कहेंगे भाव उसका घट में नहीं रहेगा प्रतियोगी विजया घटकार होता है घट में खुद नहीं रहता है भाव यही प्रध्वंसा भाव रह गया घट में घट क्या रह जाएगा रहता है कपाल में दोनों ही चीज कपाल में ही रहेगा दोनों ही सर्व सम्मान से रहेगा उत्पत्ति से पहले दूसरा उत्पत्ति के भाव कार्यपत्ति कारण कार्य की उत्पत्ति के अन्तर जो है स्व हो गया प्रध्वंसा भाव घड़ प्रध्वंसा भाव के प्रति होगी घड़ प्रद्व उसका जो सव कारण है कपाल कपाल में प्रध्वंस भाव रहता है कि नष्ट होने के बाद घट तो रहता नहीं ना कहा रहेगा फिर सभा आप ये तो सोचिए आपने प्रधान प्रध् घट में रहता है कह दिया ना आपने ये मान भी लिया जाए हम से पूछते हैं जब तक घट है तब तक तो भले ही बोल लो उत्पत्ति के अन्तर इसी घट में गठ प्रध् भाव है अब घट नष्ट हो गया वास्तव में नष्ट हो गया तब गठ प्रध्स कहा है घर तो रहा नहीं गठ प्रध् स्वभाव खत्म हो गया बाल में ना इसे मानना पड़ेगा कि इसे शुरू से, से कह देना है हम लोगों ने गढ़ प्रध्वंस वहां रहेगा कपाल मेरे रहेगा जब कपाल का ध्वंस हो जाएगा तब कहागा कपाल ध्वंस कपाल में मेरे कपालिका का, का ध्वंस पिंड मेरे रहेगा पिंड ध्वंस मृत्यु का इसी प्रक्रिया से कारण में ही इसको बिठाना है हमेशा स्वरूप संबंध से ही रहेगा ये कैसे निश्चय हुआ कहते सच ध्वस्त प्रत्यय विषय उत्पक्षते इस प्रत्यय के विषय प्राग भाव है ध्वस्ता इस प्रत्यय के विषय प्रध्वंसा भाव है अत्यंता भाव से किम लक्ष्य भाव का लक्षण क्या है त्रैकालिक संसर्गाव चिन्ह प्रतिपिता को अत्यंत अभाव यथा भूतल घटो नी त्रिकालिक संसर्गावचिन्न प्रतिपिता को अत्यंत त्रिकालिक संसर्गावचिन्न का मतलब क्या भूत वर्तमान भविष्य का तात्पर्य नहीं है यहां पहले आपने क्या पढ़ा उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के बाद ये कहा ना आपने उत्पत्ति काल का एक काल माना और उस काल का एक पूर्व काल मान लिया और एक उत्तर काल माना तीन काल हो गया ना उत्पत्ति काल फिर उत्पत्ति का प्राग काल और उत्पत्ति का उत्तर काल तीन काल होगा निकालिक संसर्ग आवच ऐसे करने से क्या हुआ प्राग और प्रधान उत्पत्ति से पहले भी है उत्पत्ति के बाद भी है उत्पत्ति काल में भी है ऐसे अभाव परिकारिक संसर्गा प्रति अभाव है उसका नाम अत्यंत भाव। है यथा भूतल घटो ना भूतल में घट नहीं है किस संबंध से नहीं है स्वरूप संबंध से अरे संयुक्त संबंध से त्रिकारिक कैसे कह दोगे अब हमने यू घटा रख दिया अब एक तत्काल अवच्छेद संबंध घटा गया ना फिर त्रिकालिक संयुक्त संबंध घटाभाव तो कहां से मिल जाएगा आपको किसने किस काल घट संयुक्त संबंध घटा सकता है तो त्रहकालिक संबंधाबंध सं, सं, अवच्छेद आप लोगे अभाव तो मिलेगा घटकाल में घट को रख दिया आपने भूतल में तब भी भाव मिल जाएगा क्यों अरे घट में घट जो भूतड़ में किस से है संयोग से है और संबंध से नहीं।, नहीं।, नहीं भूतल में घट रहते वक्त भी भूतल में घटगा अत्यंत भाव स्वरूप संबंध से देख सकते हो लेकिन संयोग संबंध से तो त्रैकालिक संबंध अवच्छना भाव नहीं मिलेगा यानी किसी ने किसी काल में संयोग पैदा हो जाएगा और संयोग पैदा हुआ तो संयोग संबंध देना वहां पर भूतल में घटा जाएगा तरीकारीटाव से मिल जाएगा वहां पर संयोग सम्मान देना इसे संयोग सम्मान देना कभी भी जय किसी भी चीज का तिंता भाव मिल नहीं सकता व तत्कालेदन भाव मिल जाएगा इन तरीकारी संसद का अवच्छेन भाव तो नहीं मिलेगा तो स्वरूप सम्बन्ध से और स्वरूप क्या है खस स्वरूप स्वरूप संबंध आप कह देते हो ना स्वरूप किसका स्वरूप आत्मा का स्वरूप है किसके स्वरूप संबंध ले रहे हो तुम तो? किसके स्वरूप को अपने संबंध रूप कल्पना मान रहे हो जिस अधिकरण में है जिस अधिकरण में तुम देख रहे हो उस अधिकरण का स्वरूप ही है कार्य नहीं आपने कपाल भट प्राग भाव देखा वह स्वरूप संबंध क्या कपाल स्वरूप ही है भूतल में घटा भाव देख रहे हो तो भूतल स्वरूप एक यद भूतल स्वरूप संबंध है स्वरूप संबंध है तार स्वरूप संबंध आवच्छेद में जब भूतल में ही घटक अत्यंत भाव देखा जाएगा भूतल का स्वरूप भी निश्चय होता है और स्वरूप संबंध से आप घटक अत्यंत भाव देखा त्रिकालिक संसर्गावन प्रति को अत्यंता यथा भूतले गंता लक्ष्य त्रैकालिकालिक संसर्ग विशेषण नहीं अलग कर देते सदी संसर्गावच्छिन प्रति को अत्यंता त्रिकालिक होता हुआ स्वरूपा संबंधावच्छिन्न कई चीजों का संयोग से भी त्रैकालिक अत्यंत मिलेगा क्योंकि आकाश का आत्मा का परस नहीं मानते ना नित्य द्रव्यों का स्वयं नहीं मानते इसलिए आकाश में संयोग संबंध अवच्छिन्न आकाश का तीनों काल में अत्यंता भाव मिल जाएगा इसे संसर्ग का देना सीधा बोलते स्वरूप संबंध आवच्छिन्न कह देते कहीं स्वरूप संबंध है कहीं संयोग संबंध से भी त्रिकालिक मिल सकता ठीक है भूतल में घटगा संयोग संबंध त्रिकालिक संबंध आवचिन्न नहीं मिलेगा किंतु आकाश का संयोग संबंध त्रिकालिक जो है आपका मत्यंता भाव मिल इसे सामान्य करने संसार का अवचे कोई भी संबंध दे लो लेकिन ध्यान रखना पड़ता है उस सदीकरण में जाव देख रहे हो जिसका अत्यंत भाव देख रहे हो उसका यद किंचितेशंचित कालावच्छेदना यद किंच अन्य संबंध अवच्छेद देना वहां उस वस्तु उपलब्धि नहीं होना चाहिए तब उसका अत्यंत भाव होना जाएगा ये ध्यान रख करके ही अत्यंत भावगार होना चाहिए निर्माण करोगे तो गड़बड़ा जाएगा त्रहकालिक अत्य सी संसर्गा प्रति को अत्यंत भाव यहां पर त्रहालिक क्यों कहा ध्वंस प्राग भाव वर्णाय आगे ना ध्वसराग भाव इन दोनों में अत्यवत वारण करने के लिए त्रहकालिक कहा गया क्योंकि एक पूर्वकालिक है एक उत्तरकालिक है दोनों में से कोई ऐसा नहीं जो त्रिकालिक हो यहां त्रिकालिक कहने से दोनों में अतिव्यक्ति निवृत्त हो जाएगा यही त्रहकालिक न कहते वो भी संसर्गावचन नहीं है का भाव है वो भी सर्व संबंधा घट भाव है वो भी है ही, जिन संसर्गाबंधा तो तो वचन ले लेंगे तो भाव में अतिव्यक्ति हो जाएगा भाव कैसा है भी त्रिकालिक रहता है घट हाँ प घट जो है पट नहीं है घट में पट का अन्योन्य भाव आपने देखा है और तीनों ही कालों में कभी भी घट पट होता नहीं हो नहीं सकता असंभव है ना अगर त्रिकालिक नट अन्योन्य भाव घट मिला कि नहीं मिला उसमें लक्षण की अति व्याप्ति हो गई आपका तरीकालिक जो है संसर्गम संसर्ण तो करने के लिए क्या कहना पड़ेगा संसर्ग ताजा संबंध संबन्द विशिष्ट संबंधों में से नहीं मानता क्यों ताजात्म संसर्ग विशेष होते हुए भी संसर्ग क्यों नहीं मानते हो क्योंकि सम्यक प्रकार न संसृज्य संबद्य अनियो मध्य संसर्गः जो सम्यक प्रकार दो पदार्थों के संबंध होवे उसको संसर्ग कहते हैं और में क्या है दो पदार्थ है स्व का स्वी तदेव आत्मा अच्छे तदात्मा तदात्मा भाव तदात्म मैंने घटे व आत्मा स्वरूप यश घटी ही स्वरूप है पटन्योन अभाव का पटन भाव है क्या घट पटनी नहीं आपने कह दिया पटगा भेद घट में है पटगा अन्योन्य भाव घट में है वो घट में पटगा ने वो है क्या चीज वो घट स्वरूप के अलावा कुछ है अन्योन्या भाव का पटन्योन्य भाव का आत्मा जो स्वरूप अस्तमे है क्या घट के अलावा कुछ इसे घटी है तदेव आत्मा घटी है आत्मा जिसका ऐसे वस्तु को कहते हैं तद कौन है वो पठन भाव घट है आत्मा स्वरूप उसका है ना अन्य अन्य भाव का स्वरूप घट ही होता है है ना इसे अन्य अनुभाव हो गया तस्य भाव उसमें जो प्रकार धर्म है वही हम संबंधित मान लिया उसको क्या हमने ताजात्म्य प्रत्यय कर दिया ताजात्म्य शब्द बना उसको आपने संबंध कर दिया अतिविध ताजात्म संबंध है नाजा संबंध के क्या हुआ घट रूप एक संबंध विशेष के द्वारा हम घट में ही पटका भाव देखते हैं अत ताजात्म संबंध घट रूप संबंध घटात्मक वस्तु से अलग कुछ भी नहीं है अति के बीच में क्या संसर्ग हुआ नहीं? जब धो के रह जा रहा है आज क्या मानना पड़ेगा इसको तादात्मिक जो संबंध है वो तो संबंध नहीं है, संस्कृत संबंध नहीं है आज संसर्गी विशेषण देने से तादात्म अति व्यक्ति निवृत्त होगी भेद वारणाय संसर्ग इत्यादि इत्यादि संसर्गिन्न प्रति पूरा हिस्सा को देना दे। ये कि विरलागे गया है विरला ने कहा तत्मो भावा सृव संबंध होने का नाम है भाव यदा गदापटो ताजा तो संबंध आवचन प्रति को भाव संबंध का लक्षण क्या है समझा दे तदाव तदात्म तदेव आत्मा से तदात्मा तदात्मनोभाव ताजात्म यह हमने विग्रहवाक्य की समझा दिया लक्षण क्या है संबंधा भिन्न सती अभिन्न सत्ताक रूपम ताजात्म्यम जो भिन्न होते हुए भी अभिन्न सत्ता वाला है उसका नाम ताजा भिन्न सती अभिन्न सत्ता तत्व रूपम तादात्म्यम ये लक्षण समझो घट और पटन्यून्य भाव ये भिन्न है या नहीं क्योंकि तो बताना पड़ेगा हाँ करने से थोड़े चलेगा गाड़ी घट और पटन्यून भाव भिन्न है दो अलग अलग चीजें हैं क्यों सीधा है अरे घट एक भाव पदार्थ और, पदार पदार तो, पदार और पटोन ना जो बोल रहे हो अन्योन्य भाव का भाव पदार्थ भाव और भाव वैसे ही प्रसुभ भाव पदार्थ है तो नहीं है घट पट क्या है भाव पदार्थ है ना और पटो ना जो बोल रहे हो वो पट गया पटोन ना क्या है एक भाव पदार्थ भाव और अभाव दो पदार्थ है यहां पे। एक भाव पदार्थ है दूसरा अभाव अभावनाव पदार्थ अ तो दो भिन्न है ना दो पदार्थों के बात चल रही नहीं चल रही है भिन्न सती भिन्न होते हुए भी लेकिन दो भिन्न पदार्थों का अलग अलग पृथक सत्ता है क्या जैसे जल एक पदार्थ है ठीक है और पृथ्वी पदार्थ है दो भिन्न भिन्न भाव पदार्थ है दोनों भिन्न भाव पदार्थ अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग सत्ता भी है प्रत्येक सत्ता वाले हैं ठीक है यानी पृथ्वी अपनी अलग सत्ता वाला है।, है।, है, है और जल अपनी अलग सत्ता वाला है गुण भी अपनी अलग सत्ता वाला है अलग अलग पदार्थ अलग अलग सत्ता वाले हैं वो आप कहते ही हैं भाई ये क्या होता है परसत्ता परसत्ताकार द्रव्य गुण कर्म तीनों एक अपर क्या है वो न्यून में रहने वाले जो द्रव्यत्व क्या है अपर सत्ता है अपर सत्ता है, है। मात्र में रहेगी। जल द्रव्य सत्ता जल मात्र में रहने वाली सत्ता हो गई है तो सब सब अभाव अपनी, अपनी, अपनी की कोई सत्ता होती है क्या और नामे अभाव उसको सत्ता कहा से होना जो है ही नहीं उसकी सत्ता क्या होगी जब तो बोल ही नहीं वो अभाव है अभाव नास्ती घटो तो न ना न अस्त्य अपने कदम ने सत्ता को निषेध कर दिया, फिर सत्य आ जाएगा उसमें इसे उसकी कोई अपनी सत्ता ही नहीं है तो क्या करे फिर या भाव को भी बच्चे को कहा बिठाए दूसरे की गोदी में बिठाना पड़ता है दूसरे की सत्ता में रहेगा जिसकी सत्ता में रहेगा ये उसकी सत्ता से अलग इसकी अपनी सत्ता नहीं होती है ये अभिन्न सत्ता वाला हो गया समझ बात इसे क्या हो गया ये अभिन्न सत्ता वाला हो गया कौन है वो अभाव न होगा चाहे प्राग अभाव भाव प्रध्वंस अभाव हो अत्यंत अभाव अभिन्न सत्ता वाले जो भाव रूपा पदार्थ जिसमें तुम अभाव को देख रहे हो उसके सत्ता से अलग सत्ता वाला ना होने से यह अभाव जो है अपना अधिकरण के सत्ता से प्रथम सत्ता ना होने से अभिन्न सत्ता वाला हो गया उसकी सत्ता से अभिन्न सत्ता वाला हो गया ठीक है अभिन्न सत्ता वाला हुआ और भिन्न है भी भाव से भिन्न भिन है अब इसे भिन्न होते अभिन्न सत्ता वाला होने का नाम ही ऐसे संबंध विशेष में मानना पड़ता है भाव अभाव का बीच में विशेष रूप हुआ भाव अभाव के बीच में जहां आत्यंतिक निषेध हो जाए एक दूसरे का घट तीनों ही कालों में कभी भी किसी प्रकार से भी पट नहीं हो सकता पट घट नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में हम संबंध विशेष को लागू करते हैं ताजत संबंधावच्छिन्न प्रति को अन्योन्य भाव यथा घट पट नहीं पदिकृति देखिए अन्योन्य भाव लक्ष्य थी प्राग प्रत्यंत का, तो का भाव वारणा है ताजत भी इतना ही कहा जाता है प्रतिबिता को तो प्राग प्रध्वंस प्रति का अभाव है घट प्रति के कोई कुछ प्रतिगिता के हो गया काने से छिन्न इ काम चलेगा नहीं अत्यंत भाव वारण तादत्व संबंध विशेषणीय और चार शब्द कर कहो संबंधाचम प्रतियोगिता का भाव तो संबंधा प्रतियोगिता भाव क्या है अत्यंत भाव भी है तो उसमें तिर निर्माण करने के लिए तादत्त विशेषण देना जरूरी है